कवि नाम के जोगीश्वर ने कहा कि देखो अब डिटेल में सुनो भयम द्वितीयावेश तीशा दपे तस्पर्यो स्मृति तन्मा तो बुध आभे तम भक्त ये शुरुदेवतात्मा ग्यारह दो साइंटिस्ट ये अनाद काल से जीव श्री कृष्ण से विमुख है ध्यान दो एक दिन हुआ ऐसा नहीं अनादिकाल से यह जीव श्री कृष्ण से विमुख है इसलिए मती विपरिजय हो गया इसको मती विपरजय क्या होता है ब्रह्म ये चार दोष होते हैं मनुष्य में ब्रह्म प्रमाद विप्रदीपसा करणा पाटो तो ब्रह्म नाम का दोष हो गया वो कैसा होता है किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना हम श्री कृष्ण के दास है आत्मा है ये भूल गए अपने को शरीर मान लिया हम मनुष्य हैं और सुकुड़ गए ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र हैं और सुकुड़ गए पंजाबी है बंगाली है मद्रासी <laughs> इतनी उपाधियां मोल ले ली और लड़ रहे हैं सब तुम कौन हो बंगाली बंगाली तो बहुत बदमाश होते हैं तुम पंजाबी अरे पंजाबी तो <laughs> अरे हम सबको जब हम जब पूछते हैं लोगों से बात करते हैं लोग कहते हैं आप किस संप्रदाय के हैं हमने कहा संप्रदाय क्या बलाय होती है तुमको पता है कितने तत्व होते हैं वेदों में एक ब्रह्म है एक माया है एक जीव है तीन ही तो है ना हा हा तो हम हैं जीव हां बचे दो हां एक भगवान श्री कृष्ण और एक माया हाँ। तो या तो हम माया के संप्रदाय के होंगे या तो श्री कृष्ण के संप्रदाय के होंगे और तीसरी संप्रदाय कौन सी है बताओ ये संप्रदाय तुमने मोल ले ली सब कलयुग में बने हैं संप्रदाय अरे भाई शंकराचार्य जी संप्रदाय शंकराचार्य से पूछो क्यों तुम्हारे गुरु जी कौन थे गोविंदाचार्य उनके गुरु गौरपादाचार्य उनके गुरु सुखदेव परमंस, उनके गुरु वेद उनके गुरु उनके गुरु ब्रह्मा उनके गुरु नारायण तो सबके गुरु तो आखिर में नारायण पहुंचेंगे वही श्री कृष्ण ये क्यों लड़ रहे हो बिलावज अगर शंकराचार्य का संप्रदाय तुम कहते हो तो उनके गुरुजी कहेंगे शंकराचार्य मत कहो मेरी संप्रदाय कहो मैं इनका गुरु हूं फिर वेद खड़े हो जाएंगे मैं न सुखदेव के गुरु हम है <laughs> तो हमने कहा बस दो संप्रदाय है चाहे कोई माया की शरणागत हो जाए चप्पल खाए और चाहे श्री कृष्ण की शरणागत हो जाए आनंद भोगे और कोई संप्रदाय नहीं होती ये सब तो ऐसे रोज बनती जाएंगी संप्रदाय और बनती जा रही हैं एक एक संप्रदाय में दो दो चार चार होती जा रही लड़ है। रहे हैं आपस में हमसे कहते हैं आप भी वेदांत पर भाष्य लिखिए सबने भाष्य लिखा है आप भी जगत गुरु है हमने कहा क्यों लिखा है भाष्य अगर वो होते तो हम उनसे बात करते क्यों लिखा है अरे जीवों के कल्याण के लिए अरे जीवों के कल्याण के लिए तो वेद व्यास जिन्होंने ग्रंथ बनाया है उन्होंने कहा है कि मैं अपने ग्रंथ का भाष्य लिख दे रहा हूं ताकि कोई तो गड़बड़ न करे बाद में भागवत अर्थ हो ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम अपड पुराण में उन्होंने लिखा ये भागवत समस्त उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है देखो शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र तक का भाष्य लिखा लेकिन भागवत नहीं छुआ क्यों नहीं छुआ <laughs> ये छोटी छोटी पुस्तकों का तो भाष्य लिखा विष्णु शहस्त्र नाम क्या है उसमें भगवान के नाम ही तो है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट धर्म प्रोजित कई दवा जिसमें है उन्होंने कहा इसमें लिखेंगे तो कहा तक गड़बड़ करेंगे हमको तो फिर मानना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण को भगवान तो गीता भी तो आपने लिखा है भाष्य हाँ और गीता में भी शुरू में श्री कृष्ण को भगवान मान लिया और इसके आगे फिर अजो सन्न आत्मा में मान लिया अहम आत्मा गुडाकेश में मान लिया अनेक गीता के श्लोकों में श्री कृष्ण को भगवान माना है वेदांत सूत्रों में स्मृतेश्च स्मृत अपम शास्ति धर्मोपदेशा इन सब में माना है सगुण साकार भगवान को मेरे पास बड़े बड़े प्रमाण हैं हजारों <laughs> वो तो परम वैष्णव थे भगवान शंकर के अवतार है वो तो भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा था स्वागम ही कल्पित स्तो जनान मध्यमुखान कुरु पद्म पुराण इकहत्तरवे अध्याय का एक सौ सातवा श्लोक पढ़ लेना तुम अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं से लोगों को मुझसे विमुख करने के लिए जाओ शंकराचार्य बन करके इसलिए भाष्य में उन्होंने श्री कृष्ण के खिलाफ लिखा श्री कृष्ण तो माई के वाले थे और उन्हीं की भक्ति की जब नहीं काम चला तो कहते हैं मत्स्या रवता रई रवता रवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो लो भवता भवताप भी तो हम मैं भवताप से डरा हूं महाराज आपने तो पचास बार अवतार लिया और जीव कल्याण किया मेरा भी उद्धार करो वैष्णवा नाम हंस शंभु तो हमारी भागवत में कहा गया है निगाम जथा गंगा अदेवा नाम अच्तो वैष्णवा नाम इदम तथा वैष्णो में भगवान शंकर का सबसे ऊंचा स्थान है उन्हीं के अवतार है शंकराचार्य भोले भाले लोग कहते हैं वो सगुण साकार को मानते नहीं थे क्यों जी चारों धाम में हमारे श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित क्यों की उन्होंने तो किए बुराई करते हो शंकराचार्य जी की, की वो श्री कृष्ण के खिलाफ थे हा बड़े भोले भाले लोग हैं अरे रसिक लोग तो जा पलटी बातें करते हैं गोपियों ने कितनी उल्टी पलटी खरी खरी सुनाती थी ठाकुर जी को लेकिन अंदर क्या था कि मेरी गाली से इनको सुख मिलता है इसलिए खूब गाली दूंगी इनको गोलोक में स्तुति स्तुति स्तुति दिन रात बोर हो गए हैं तो यहां आकर के हमारी गाली सुनने तो आए हैं तो फिर हम क्यों रियायत करें तो लोग बुराई करेंगे है भाड़ में जाएं लोग की हमारे प्राण बल्लभ को सुख मिले वो हम करेंगे बड़े बड़े महापुरुष कितनी उल्टी पलटी बातें लिखते है प्रीतिकारी काहू सुख न लहो प्रेम करना आजाद बेकार है प्रीति पतंग कि दीपक सो बेचारा तो जल गया और सारंग प्रीति करी जू नाद सो मारा गया अलिशुत प्रीत किओ जलसुत सो मारा गया और हम जो प्रीत कियो माधव सो तो खबर भी नहीं लिए हा विवाह करके अपना रंगरेलिया मला रहे जात प्रेम करना बेकार है जी। ये कौन कह रहे हैं वो कह रहे हैं जिनके रोम रोम में भरे हैं श्याम सुंदर वृंदावन में जमुना के तट पर एक गोपी बैठी आंख बंद किए पत्थर शरी की नारदर से जा रहे थे रुक गए, कैसी कृष्ण की भक्ति कर रही है खड़े रहे देखते रहे उसको जब उसने आख खोला देवी किसका ध्यान कर रही थी श्री कृष्ण का हे बाबा श्री कृष्ण का नाम मत लेना मुझसे मैं उसको निकाल रही थी नाक में दाम दम कर रखा है ना खाना बनाने दे न बच्चों की सेवा करने दे कोई काम नहीं करने देता नारद जी हक्का बक्का रह गए बेचारे इतना प्यार है इस गोपी में तो उसी प्रकार ये शंकराचार्य जो कोई महापुरुष हो भगवान को हजार गाली देते हैं उसमें उनका रहस्य है उसको साधारण क्या बृहस्पति नहीं समझ सकते गौरांग महाप्रभु ने संत का लक्षण किया है तो कहा है कि जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय तारो वाक्य क्रिया मुद्रा घे न बुझे कोई नहीं जान सकता तो कभी योगीश्वर कह रहे हैं कि विमुख होने के कारण मति विपरजय हो गया हम लोगों को यानी है हो गया एक दिन नहीं तो उससे क्या हुआ अपने को देह मान लिया और संसार में आसक्ति हो गई और भगवान को भूल गए तो अब क्या करें विमुखता की दवा सन्मुखता पर हम पीठ किए हैं भगवान की ओर द्वास परुणा सवजा सकाया वेद मंत्र के अनुसार भगवान कहते हैं अबाउट टर्न हो जा शरण ब्रज मेरी शरण में आ जा मेरी ओर देख मैं तो अंदर बैठा हूं बगल के मंदिर में भी नहीं जाना है तुझको और बेद कहता है अम तस्थम माम परित्यज बहिष्ठम जस तु से कि लोग बड़े बोले हैं जो दूर दूर जा रहे हैं बद्री नारायण रामेश्वरम अरे भोले भाले मनुष्यों मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा रहता हूं हमेशा अंतस्थम माम परित्यज बहिष्ठम यस्तु सेवते अरे मूर्ति में तो तुमको ध्यान बनाना पड़ता है और मैं तो साक्षात बैठा हूं अंदर साक्षात तो हस्तस्थ पिंड मुत सृज लिहते कूर परमात्म जा दर्शनोपनिषद का चौथे अध्याय का अठावनवा मंत्र वो अपनी कुहनी चाट रहा है और हाथ में लड्डू लिए वो नहीं खाता अंदर हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं उनको नहीं रियलाइज करते हम लोग अगर हम मान लें अंदर बैठे हैं तो कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकते अरे वो नोट कर लेंगे फिर उनकी कृपा कैसे मिलेगी मनुष्यों के डर के मारे तो हम पाप कम करते हैं अगर उनका डर मान ले तो फिर हर समय वो तो हमारे पास है मरने के बाद भी साथ जाते हैं वेद कहता है प्राग्ञे नात्मना उत्सर्जन जाति जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ साथ चलता है हमको पाप से कुत्ता शक का देह मिला वो भी साथ रहेंगे उसमें भी रहेंगे वो। सुअर बने उसमें भी रहेंगे वो। हमारा साथ नहीं छोड़ते श्री कृष्ण ऐसे पिता नहीं है मतलबी। वो तो बस दया दया करना जानते हैं और अगर वो न हो तो ये हमारे अंदर की शक्ति कैसे मिलेगी जितनी इंद्रियों में हम जो जो कार्य करते हैं यद वाचा नैन बाते जन मनसा न मनसान मनुते जे नहुर्मोमतम जक्षुषा न पश्च्य जे नक्षु वंश श्रोत्रेण न श्रृणो तिजे नोत्र मिदम सुतम य प्राणे न प्राणिति तिजे न प्राण प्रणीयते एक चार एक पांच एक छह एक सात एक आठ के नही की शक्ति से ये हमारी इंद्रियां मन बुद्धि अपना अपना कर्म करते हैं तो कुत्ते के शरीर में भी तो इंद्रिय मन बुद्धि है क्या कर्म करो ये तुम्हारे हाथ में लेकिन कर्म करने की शक्ति वो देते हैं कृत प्रयत्न पेक्षस्तु प्रति प्रतिसिद्धा वै अर्था दिव्या वेदांत सूत्र है दो तीन इकतालीस सदा हमारे साथ रहते हैं बस इतना सा हम रियलाइज कर ले भगवत प्राप्ति करतलगत मान ले वो हमारे अंदर बैठे हैं फिर तो हमको नशा हो जाए एक खरब एक खरब पाके तो हम होश में नहीं रहते और अनंत को ब्रह्मांड नायक अंदर बैठा है अगर ये मान लेसेंट हो जाए वेद कहता है अस्ति पलब्धस्ते तत्वभाव प्रसीदत दो तीन तेरा कठोपरिषद अगर आप मान लें हमारे हृदय में श्याम सुंदर है चौबीस घंटे के लिए सब मान सदा माने थोड़ी देर को नहीं जैसे मैं को आप सदा मानते हैं मैं हूं जो मैं कल वहां था वो मैं हूं जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं मैं हूं ऐसे ही अपने प्राण बल्लभ को भी सदा साथ रियलाइज करना वो आस्तिक है वो वैष्णव है और सदा न करे एक सेकंड को भूल जाए वो वैष्णो रहे त्रिभुवन ठ स्मृति रजितात्म सुरादिमृग न चलती भगवत पदार बिंद लवन निमिषाधमी या सब आग्रह वैष्णव का लक्षण बताया भागवत ने ग्यारह दो तिरपन एक सेकंड को भी विस्मरण ना हो कि अंदर बैठे हैं अभ्यास करने से होगा आपको अभी लगेगा बड़ा कठिन है अरे कठिन क्या है देखो नकली बाप आपको पता है आपका बाप कौन है कोई प्रूफ है कोई प्रमाण है आपके पास मम्मी ने कहा पड़ोसी ने कहा बाप ने कहा तो मान लिया ऐसा पक्का माना कि खराब है बाप आवारा है बाप बदमाश है बाप गुंडा है बाप लेकिन है बाप यह दिमाग से नहीं उतर सका कि ये बाप नहीं होगा तो फिर असली बाप को हम क्यों भूल जाते हैं? वो तो हमारा असली है दिव्यो देव एको नारायण माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृत गति छार सुबालों पर निष्वेद कह रहा है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम गीता नौ अठारह यहां प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु सुहदो दैव मिष्टम तीन पचीस अड़तीस भागवत कपिल जी महाराज कह रहे हैं मैं सब कुछ हूँ जीवों का अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा संसार की कितने एक बाप अलग है बेटा अलग है बाप पति अलग है बीबी अलग है मैं ही सब कुछ हूं तुम्हे वो माता च पिता तुम्हें व तुम्हे व सर्वम मोरे सबई एक तुम स्वामी लक्ष्मण जी ने कहा था भ्राता भरता च बंधुश्च पिता चमे रा वो अपने भाई को बाप कह रहे हो और लक्ष्मण दिमाग तो नहीं खराब है अरे नहीं जी दिमाग नहीं खराब है बाप तो अनंत हो चुके कुत्ते गधे सब बाप बन चुके हमारे बदलते जाते हैं वो तो शरीर बदला कि बाप बदला माँ बदली सब बदल गए कहा आये हो कति नाम सुता न लालिता कति वाने बधू रही गए और इसी जन्म में भी जो बाप बहुत 24 घंटे साथ रहते थे जब मर गए दो चार दिन दस दिन बीस दिन दो साल चार साल ये थोड़ी थोड़ी याद आई उसके बाद खत्म कौन किसका स्मरण करता है तो सन्मुख होना यही विमुखता की दवा। भक्ति कही श्रम उसी के लिए भक्ति की जाती है गुरु देवता आत्मा गुरु और भगवान दोनों को एक दर्जे में रख करके जैसे वेद कहता है ये देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्त कथिता प्रकाशन्ते महात्मना श्वेताशुतरोपनिषद छातीस योग सुखोपनिषद भी ये मंत्र है २२ सुबालोपनिषद ने भी ये मंत्र है सोलह एक सात्यानी उपनिषद ने भी ये मंत्र है साबा वही भागवत में कहा गया कि हरि गुरु श्री कृष्ण और गुरु दोनों की भक्ति करते करते सन्मुख हो जाओगे और जो सन्मुख हो जाओगे माया भाग जाएगी और माया भाग जाएगी तो अज्ञान गया अज्ञान गया तो मैं और मेरा का प्रैक्टिकल अनुभव हो गया और तुम अपने श्याम सुंदर से एक हो जाओगे अब श्री कृष्ण ने क्या बताया है उद्धव को भक्ति के विषय में कल बताएंगे बोलिए लाड़ी लाल की